पातंजल योग प्रदीप साधन समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात् समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से होती है व्याख्या ईश्वर की भक्ति विशेष और संपूर्ण कर्मों तथा उनके फलों को उसके समर्पण कर देने से विघ्न दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है इस समाधि प्रज्ञा से योगी देशांतर देहांतर और कालांतर में होने वाले अभिमत परार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि जब ईश्वर प्रधान से ही समाधि का लाभ हो जाता है तब योग के अन्य सात अंगों के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है क्योंकि इन सातों योगांगों के बिना ईश्वर प्रधान का लाभ कठिन है इसलिए यह ईश्वर प्रधान के भी उपयोगी साधन है ईश्वर प्रधान रहित सातों अंगों के अनुष्ठान से नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होने से दीर्घ काल में समाधि का लाभ प्राप्त होता है ईश्वर प्रधान सहित योगांगों के अनुष्ठान से निर्विघ्नता के साथ शीघ्र ही समाधि सिद्धि को प्राप्त हो जाती है इसलिए योगाभिलाषी जनों को ईश्वर प्रधान सहित योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए संगति यम नियम को सिद्धियों सहित बतला कर अब क्रमशः आसन का लक्षण कहते हैं स्थिर सुखम आसनम जो स्थिर और सुखदाई हो वह आसन है व्याख्या जिस रीति से स्थिरता पूर्वक, बिना हिलाए डुले और सुख के साथ बिना किसी प्रकार के कष्ट के दीर्घकाल तक बैठ सके वह आसन है हठ योग में नाना प्रकार के आसन हैं जो शरीर के स्वस्थ हल्का और योग साधन के योग्य बनाने में सहायक होते हैं पर यहाँ उन आसनों से अभिप्राय है जिनमें सुखपूर्वक निश्चलता के साथ अधिक से अधिक समय तक ध्यान लगाकर बैठा जा सके उनमें से ज़्यादा उपयोगी निम्न हैं जो अभ्यासी जिसमें सुगमतया अधिक देर तक बैठ सके वह उसको ग्रहण करे स्वस्तिकासन सिद्धासन समासन, समन पद्मासन बद्ध पद्मासन वीरासन गोमुखासन बज्रासन सरलासन पहला स्वस्तिकासन की विधि दाएं पांव के अंगूठे और अन्य चार उंगुलियों को कैंची के सदृश फैलाकर उसके अंदर बाएं पांव और जंघा के जोड़ने वाले नीचे भाग को दबाए और दाएं पांव की तली बाईं जंघा के साथ लगाएं। इसी प्रकार बाएँ पैर को दाएं पैर के नीचे ले जाकर अंगूठे और उंगुलियों की कैची में दाया पांव और जंघा के जोड़ वाले नीचे भाग को दबाए और बाएँ पांव की तली दाईं जंग के साथ लगाएं। दाएं पांव के स्थान पर बाएँ पाँव का तथा तो बाएँ के थान पर दाएँ पाँव का भी उपयोग किया जा सकता है दूसरा सिद्धासन बाएं पैर की एड़ी को शिवनी अर्थात गुदा और उपस्थेंद्री के बीच में इस प्रकार दृढ़ता से लगावे कि उसका तला दाएं पैर की जंघा को स्पर्श इस करे इसी प्रकार दाहिने पैर की एड़ी को उपस्थेंद्रीय की जड़ के ऊपर भाग में इस प्रकार दृढ़ लगावे कि उसका तला बाएँ पैर की जंगा को स्पर्श करे इसके पश्चात बाएँ पैर के अंगूठे और तर्जनी की दाएं जांग और पिंडली के बीच में ले ले इसी प्रकार दाएँ पैर के अंगूठे और तर्जनी को बाई जंघा और पिंडली के बीच में ले ले सारे शरीर का भार एड़ी और सीवनी के बीच की ही नस पर तुला रहना चाहिए इससे नाड़ी समूह में आग सी जलन होने लगती है इसलिए नितंबों के नीचे आध इंच मोटी गद्दी अथवा कपड़ा लगा देना चाहिए यह आसन विधि रक्ष के रक्षा के लिए अति उपयोगी है इस आसन के संबंध में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियों को हानि पहुंचती है यह भ्रम मूलक है तीसरा समासन सिद्धासन से इसमें केवल इतना भेद है कि इसमें पहले उपस्थेंद्री की जड़ के ऊपर के भाग में बाए पैर की एड़ी को फिर उसके ऊपर दाएँ पैर की एड़ी को सिद्धासन की विधि से रखते हैं इससे कमर सीधी तनी रहती है चौथा पद्मासन चौकड़ी लगाने में दाहिने पैर को बाएं रान की मूल में और बाएं पैर को दाहिने रान की मूल में जमा कर रखने से पद्मासन बनता है इस आसन से शरीर निरोग रहता है और प्राणायाम की क्रियाओं में सहायता मिलती है पांचवा बद्ध पद्मासन यह पद्मासन सिद्ध होने के पश्चात किया जा सकता है इसमें दोनों जंघाओं को दोनों पैरों से दबा कर रखना होता है और पैरों के अंगूठे भूमितल से लगे रहते हैं छठवां वीरासन दाहिना पैर बारी जंघा पर और बाएं पैर को दाहिने जंघा पर रखकर दोनों हाथों को घुटने पर रखें सातवां गोमुखासन दाहिने पृष्ठ पार्श चूतड़ के नीचे बाएं पैर के गुल्फ गांठ को और बाएँ पृष्ठ पार्श के नीचे दाहिने पैर के गुल्फ को रखकर दाहिने हाथ को सिर की ओर से और बाएं हाथ को नीचे की ओर से पीठ पर ले जाकर दाहिनी तर्जनी अंगूठे के बगल वाली उंगुली से बाई तर्जनी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लेद्रासन बद्र, दोनों जंघाओं को वज्र के समान करके दोनों पांवों के तलवों को गुदा के दोनों ओर पार्श्व भाग में लगा घुटने के बल बैठ जाए जिससे कि घुटने से निचले भाग से पाँव की उंगुलियों का भाग भूमि को स्पर्श करे नवा सलासन मूलबद्ध लगा कर बाएँ पैर को इस प्रकार भूमि पर फैला कर रखे कि एड़ी इंद्रिय से मिली रहे और दाहिने पैर को बाएं पैर से मिला हुआ इस प्रकार फैलावे कि बाएं पैर की उंगुलियाँ दाहिने पैर की पिंडली से मिली रहे इससे सुगमता से लंबे समय तक बैठा जा सकता है और पैरों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है आसन के समय गर्दन सिर और कमर को सीधे एक रेखा में रखना चाहिए और मूल बंध के साथ अर्थात गुदा और उपस्थ को अंदर की ओर खींच कर बैठना चाहिए खेचरी मुद्रा के साथ अर्थात जिहवा को ऊपर की ओर ले जाकर तालू से लगा बैठने से ध्यान अच्छा लगता है और आसन में आसन में दृढ़ता आती है एक ही आसन से सने शन अधिक समय बैठने का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए पैर आदि किसी अंग में एक आसन से बैठे रहने में यदि दर्द मालूम हो तो उस अंग पर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिए यदि अधिक पीड़ा हो तो रतन जोत के तेल की मालिश उस अंग पर कर सकते हैं एक आसन से जब तीन घंटे छत्तीस मिनट तक बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठा जा सके तब उस आसन की सिद्धि समझनी चाहिए आरंभ में बीच में दो एक बार आसन को बदल सकते हैं आसन को दृढ़ करने का सरल उपाय यह है कि जब बैठने का अवसर मिले उसी एक आसन से बैठने का यत्न करें, जो अभ्यासी स्थूल अथवा विकारी शरीर होने के कारण उपरयुक्त आसनों से न बैठ सके वे अर्धपद्म, अर्धसिद्ध अथवा किसी सुखासन से तथा दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं पर मेरुदंड को सीधा तथा कमर गर्दन और सिर को समरेखा में समरेखा में रखते रखना आदि आवश्यक है प्रथम तीन अर्थात स्वास्तिक सिद्ध और सम आसनों से हाथों को उल्टा करके घुटने पर रखना अथवा ज्ञान मुद्रा से बैठना लाभदायक है दोनों हाथों की कलाई को घुटनों पर रखकर तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की उंगुली तथा अंगूठे को एक दूसरे की ओर फेर कर दोनों के सिर आपस में मिलाने और शेष अंगुलियों को सीधा फैलाकर रखने को ज्ञान मुद्रा कहते हैं अन्य तीन अर्थात पद्म बद्ध पद्म तथा वीरासन में दोनों हाथों को उठाकर सीने से लगाए रखना हितकर है सब आसनों में बायां हाथ एड़ियों के ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायां हाथ उसके ऊपर रखकर अथवा जिसमें सुगमता प्रतीत हो उस विधि से हाथों को रखकर बैठ सकते हैं मुख को पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर करके बैठना चाहिए